संक्षिप्त महाभारत आसुमेधिक पर्व ब्राह्मण का अपनी स्त्री से इंद्रिय यज्ञ तथा मन इंद्रिय संवाद का वर्णन श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन इसी विषय में पति पत्नी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे एकांत स्थान में बैठे हुए थे यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके पास जाकर बोली प्राणनाथ मैंने सुना है कि स्त्रियां पति के कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकों में जाती हैं किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं और मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हैं फिर आप जैसे पति को पाकर मैं किस गति को प्राप्त होंगी स्त्री के ऐसा कहने पर शांत चित्त ब्राह्मण देवता मुस्कुराते हुए बोले सुंदरी तुमने जो बात कही है उसके लिए मैं बुरा नहीं मानता संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि है तथा इन आंखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म है उन्हीं को कर्म माना जाता है कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं किंतु जिन्हें है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है वे लोग कर्म के द्वारा मोह का ही नियंत्रण करते हैं यहाँ एक प्राचीन दृष्टान्त दिया जाता है दस होता मिलकर जिस प्रकार यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वह सुनो कान त्वचा नेत्र जीववा अर्थात वाक और रसना, नासिका हाथ पैर उपस्थ और गुदा ये दस होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाणी क्रिया गति मूत्र त्याग और मलत्याग ये दस भविष्य है दिशा वायु सूर्य चंद्रमा पृथ्वी अग्नि विष्णु इंद्र प्रजापति और मित्र ये दस देवता अग्नि है सारांश यह की दस इन्द्रिय रूपी होता दस देवता रूपी अग्नि में दस विषय रूपी हविष्य एवं संविधानों का हवन करते हैं अर्थात इस प्रकार मेरे अंतर में निरंतर यज्ञ हो रहा है फिर मैं अकर्मण्य कैसे हूं अब सात होताओ के यज्ञ का जैसा विधान है उसको सुनो नासिका नेत्र जिहवा पचा कान मन और बुद्धि ये सात होता अलग अलग रहते हैं यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीर में ही निवास करते हैं तो भी एक दूसरे को नहीं देखते नहीं पहचानते कल्याणी इन सातों होताओं को तुम स्वभाव से ही पहचानो ब्राह्मणी ने पूछा भगवान जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तो एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते और उनके स्वभाव कैसे हैं यह बताने की कृपा करें ब्राह्मण ने कहा प्रिय यहां देखने का अर्थ है जानना गुणों को जानना ही गुणवान को जानना है और गुणों को न जानना ही गुणवान को न जानना कहलाता है ये नासिका आदि साथ होता एक दूसरे के गुण को कभी नहीं जान पाते इसीलिए कहा गया है कि ये एक दूसरे को नहीं देखते जीव आंख कान त्वचा मन और बुद्धि ये गंध को नहीं समझ पाते किंतु नासिका उसका अनुभव करती है नासिका कान नेत्र त्वचा मन और बुद्धि ये रस का आस्वादन नहीं कर सकते केवल जीवा ही उसका स्वाद ले सकती है नासिका जीव कान त्वचा मन और बुद्धि ये रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते किंतु तो नेत्र इसका अनुभव करते हैं नासिका जीव आंख कान बुद्धि और मन ये स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकते किंतु तो त्वचा को उसका ज्ञान होता है नासिका जीव आंख त्वचा मन और बुद्धि इन्हें शब्द का ज्ञान नहीं होता किंतु तो कान को होता है नासिका जीभ आंख त्वचा कान और बुद्धि यह अर्थात संकल्प विकल्प नहीं कर सकते यह काम मन का है इसी प्रकार का जीव, आँख, कान और मन ये किसी बात निश्चय नहीं कर सकते। ज्ञान तो केवल बुद्धि को ही होता है इस विषय में इंद्रियों और मन के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक बार मन ने इंद्रियों से कहा मेरी सहायता के बिना नासिका सूख नहीं सकती जीव रस का स्वाद नहीं ले सकती आंख रूप नहीं देख सकती त्वचा तो स्पर्श का अनुभव नहीं कर सकती और कानों को शब्द नहीं सुनाई दे सकता मैं सब भूतों में श्रेष्ठ और सनातन हूँ मेरे बिना समस्त इंद्रियां सुने घर की भांति श्रीहीन जान पड़ती है संसार के सभी जीव इंद्रियों के यत्न करते रहने पर भी मेरे बिना विषयों का अनुभव नहीं कर सकते यह सुनकर इंद्रियों ने कहा महोदय यदि आप भी हमारी सहायता लिए बिना ही विषयों का अनुभव कर सकते तो हम आपकी इस बात को सच मान लेती हमारा लय ले हो जाने पर भी आप तृप्त रह सकें जीवन धारण कर सकें और सब प्रकार के भोग भोग सकें तो आप जैसा कहते और मानते हैं वह सब सत्य हो सकता है अथवा हम सब इंद्रियां लीन हो जाएं या विषयों में स्थित रहें यदि आप अपने संकल्प मात्र से विषयों का यथार्थ अनुभव करने की शक्ति रखते हैं और आपको ऐसा करने में सदा ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाक के द्वारा रूप का तो अनुभव कीजिए से रस का तो स्वाद लीजिए और कान के द्वारा गंध को तो ग्रहण कीजिए इसी प्रकार अपनी शक्ति से जिह के, द्वा के द्वारा स्पर्श का त्वचा के द्वारा शब्द का और बुद्ध के द्वारा स्पर्श का तो अनुभव कीजिए आप जैसे बलवान लोग नियमों के बंधन में नहीं रहते नियम तो दुर्बलों के लिए होता है आप नए ढंग से नवीन भोगों का अनुभव कीजिए अर्थात लकीर के फकीर क्यों बनते हैं हम लोगों की जूठन खाना आपको शोभा नहीं देता जैसे शिष्य श्रुति के अर्थ को जानने के लिए उपदेश करने वाले गुरु के पास जाता है और उनसे श्रुति के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करता है